धाम की जय प्रेम ग्रंथ की जय परुज श्री बड़े बाजी महाराज की जय सब संतन की जय श्री भारत निवास की जय श्री श्रीनिवास श्रीताय गौर श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गोपाल राह रमन हरि गोविंद जय जय Raharamanariko bindhe jai jai oh jai jai oh ah jai jai oh bindhe jai jai oh ah jai jai. Raharamanariko bindhe jai jai. दे जाए, दे जाए। लाल की ृद नमो भगवते पुराण सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलग वा ममृत जगत प्यती लक्षितम श्रीकृष्णाक्ष जग्धा हृदय प्रवर्तिहांकोरे पदकमल वंदे श्रीचतन्य वंदेहुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री सात सह गण सजीवम सजीव सावध पर्यत सहित श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीराधा कृष्णपाईमृता महासमस्तविंद्री सेब्य मनो स्मन जयताम स्वरगौस्व पद भोज श्री राधामोह जयताम स्वरगौर्गति मव पद श्री राधामं वंशीवस्थितोपी गोपीनाथ श्रीस्तुन नारायण नमस्म चयी नरोम देवी सरस्वती ततो सरस्वतीकृपा चावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु प्रभो कर्णाबराज हे ऊपुर्गत जन दयावलोक हे भट्टि सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव में पुरुष बंद मते दया शुंदावाल पर श्री प्रेम पत्तन ग्रंथ जिसमें यह मूल सिद्धांत स्थापित किया श्री प्रियालाल को सुख देने के लिए जहां जीवन का दर्शन स्थापित किया जाए कि प्यारे प्रियालाल को ही सुख प्रदान करना है ऐसे उस प्रेम के नगर में प्रेम सेवा करते हुए जब व्यक्ति विराजमान होते हैं जब साधक विराजमान होता है तो ऐसी स्थिति में वो जिन वस्तुओं को कहीं मर्यादा मार्ग में पैधि भक्ति में और कर्मकांड में धर्मशास्त्र में जिनको निषिद्ध माना गया जिनको निंदित माना गया वे ही वस्तुएं भी यदि कृष्ण को किसी प्रकार सुख देती हैं तो उन वस्तुओं को भी वह बड़े आदर के साथ में ग्रहण करता है क्योंकि लक्ष्य श्याम सुंदर को सुख देना है अपना कल्याण करना न करना यह लक्ष्य नहीं है धर्मशास्त्र में लक्ष्य है कि मुझे पर्लो की प्राप्ति हो जाए कि संसार में भी मेरी गृहस्थी मेरा परिवार मैं संसार के सुखों को प्राप्त करूं और मरने के बाद में भी मुझे स्वर्ग में सुख मिले तो जहां अपने सुख की भावना है वहां पर फिर धर्मशास्त्र एक तरह से व्यवस्था करता है पर तो जहां अपने सुख की इच्छा है ही नहीं और किसी भी प्रकार यानी श्री प्रियालाल को सुख की प्राप्ति हो रही है तो साधक उस वस्तु को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है इसी प्रसंग में तेईस में विशेषण को बताते हैं इस प्रेम नगर का प्रेम पतन का एक अद्भुत विशेषता एक अद्भुत फीचर है कि यहां पर वियोग ही संयोग हो जाता है जगत में वियोग को कोई नहीं चाहता है परंतु तो वियोग ही यहां संयोग हो जाएगा। वियोग की इसीलिए रसिक रसिकजनों ने बड़ी प्रशंसा की पूर्व प्रसंग में कहीं से पुष्ट मार्ग के मूल मंत्र उनके विषय में कहा है कि शास्त्र शास्त्र पर अक्षर से श्री कृष्ण जन्य ताप क्लेश आनंद हम में लुप्त तो हो गया है उस ताप आनंद को प्राप्त करें ताप को प्राप्त करें हम कृष्ण कृष्ण से अलग हो गए हैं इस वियोग को प्राप्त करें और ये ताप का अनुभव या भी आनंद रूप है तो ये विरह की महिमा का गायन किया है सभी कवि कहते हैं स्वयं कबीर दासी कहते हैं कि बिरहा बिर मत कहो बिर है सुल्तान विरह की इतनी महिमा का गायन किया गया जो वस्तु तो विरह में प्राप्त है वह संयोग में भी प्राप्त नहीं है विरह का अर्थ है विशिष्ट रहा या विरह का अर्थ है वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग अर्थात ऊपर से देखने में जहां प्यारे से स्थूल रूप में सेपरेशन है स्थूल रूप में दूरी है परंतु तो मन जितना विरह में प्यारे के साथ में मिलता है उतना किसी दूसरी स्थिति में मिलन की स्थिति में भी उतना नहीं मिलता है तो विरह में प्यारे का जितना स्मरण होता है उतना मिलन की स्थिति में नहीं होता है इसलिए आंतरिक मिलन होने के कारण विरह को ही संयोग कह दिया गया संयोग में तो दो देहों का मिलन है संयोग में तो केवल स्थूल मिलन है परंतु विरह में स्थूल मिलन भले ही प्राप्त नहीं है परंतु वहां मन का मिलन प्राप्त है इसलिए मन के मिलन में जो अपूर्व सुख है प्यारे के स्मरण में जो अपूर्व सुख है वह सुख अद्भुत है तो विरह को सुखात्मक कहा गया वो इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें अपने सुख की भावना का निराश हो जाता है और ये हम पहले ही एक सिद्धांत स्थापित कराए हैं कि जहां भग्नावरणता जितनी होगी वहां उतनी ही रस की प्राप्ति होगी रसों से ही कहेंगे जहां पर स्वप तटस्थ ये तीनों भाव भग्न हो जाए यदि दुष्यंत शकुंतला इनसे प्रीति कर रहा है तो उसके हृदय में जो मूल दुष्यंत रहे होंगे ऐतिहासिक जो पात्र रहे होंगे अनुकार स्वपर तटस्थ भाव उनसे मुक्ति नहीं होगी वो स्वार्थ में ही डूबे होंगे शकुंतला को मैं प्राप्त कर लू उनमें पैशन है उनमें रस नहीं है रस होगा वहां जहां पर स्वपर तटस्वभाव मुक्त हो जाए किसी ऑडिटोरियम में बैठकर के किसी रंगमंच पर र, का, बै, में बैठ बैठकर के हम जब दुष्यंत शकुंतला के अभिज्ञान शकुंतल नाटक को देखते हैं उस समय पिता और पुत्री एक साथ बैठकर के हजारों आदमी उस दृश्य का अवल अवलोकन करते हैं और किसी के हृदय में यह भाव नहीं है कि यह सुंदरी मेरी है स्वपर तटस्थ भाव नहीं यह सुंदर मेरा है ऐसा भाव नहीं है किसी के हृदय में तो काव्य की एक विशेषता ही है कि उसमें भगनावरणता है तो उसका नाम रस है और भगनावरणता नहीं है तो वो रस नहीं है वो पैशन है वह कहीं कहीं आ सकती है विषयों का भोग तो विरह में साधक स्वपर तटस्थ भाव से यथासाध्य स्वार्थ से मुझे कुछ मिले इस भाव से कही न कहीं ना कहीं मुक्त हो जाता है इसलिए बेरहस अधिक आनंदमु है जबकि मिलन में कहीं ना कहीं छिपे रास्ते से चोर रास्ते से निज सुख की कामना रहती है विरह में वो मिस की कामना का अवसर नहीं रहता है और उसमें आनंद तत्व का रस का स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के भगनावरण जो मन की स्थिति है मन का जो आवरण है वो आवरण मन की जो है वो कंसिल दूर हो गया स्वार्थ जो है सेल्फिशनेस वो कहीं दूर हो गई है स्वार्थ उसमें से दूर हो गया है इसलिए विरह कहीं अधिक रसात्मक है तो एक लॉजिक दिया एक तर्क दिया कि मिलन के समय कहीं ना कहीं निज सुख की कामना रहती है और व्यक्ति उतना वह कहीं ना कहीं स्व-पर तटस्थ भाव से युक्त रहता है ये मेरा है ये तेरा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं ये तटस्थ का इस भाव से युक्त रहता है ह में आने पर यह अपनी इंद्रियों का संतर्पण करना इस भाव से व्यक्ति कहीं न कहीं मुक्त हो जाता है और वह आनंदात्मक जो मन का स्वरूप है उसका साक्षात्कार करता है इसलिए भगनावरणता होने पर एक शब्द का प्रयोग किया गया जो रस शास्त्रकार है काव्यशास्त्रकार काव्यशास्त्र में पोलिटिक्स में रसशास्त्र में एक शब्द का प्रयोग किया गया भगनावरण माने आत्मा के ऊपर जो देह सुख का आवरण है वह करीब करीब भग्न हो जाता है इसलिए रस की प्राप्ति होती है तो काम और प्रेम इन दोनों में यही अंतर है काम और रस इन दोनों में यही अंतर है कि काम में पैशन में अपना सुख बना रहता है जबकि प्रेम में भग्नावरण होने पर इंद्रियों के सुख भोगने की जो अभिलाषा है वह समाप्त तो हो जाती है इसलिए विरह को सुल्तान कहा गया विरहा विरहा मत कहो, है सुल्तान कबीरदास कहते हैं तो व्योग की ज्यादा महिमा है और इसीलिए व्योग का जो व्याख्यान किया गया व्योग की जो एटमोलॉजी व्योग का जो शब्द का अर्थ उसका जो निरुक्त दिया गया वह निरुक्त यही है कि विशेषण योग या विशेषण रहा जहां विशेष प्रकार से स्वार्थ से मुक्त होकर के भी रहा माने एकांत मिलन की प्राप्ति हो उसका नाम विरह है विशिष्ट योग को वह प्राप्त करा है तो योग एवं सहयोग संबोध संयोग इसको दो तरह से संधि यदि नहीं करे तो दो तरह से हम इसको वियोग को दो तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं एवं संयोगा यह प्रथमा विभक्ति का स्वरूप हो गया वियोग ही संयोग है अथवा इस तरह से भी इसका व्याख्या की जा सकती है संधि के हिसाब से कि वियोग एवं संयोगा योग में भी वहां संयोग की प्राप्ति होती है तो दोनों तरह से उन्होंने व्याख्या की वियोग पदम प्रथमांतम सप्तमतम वाक्य वियोग पद प्रथमांत भी है वियोग शब्द को हम किसी वाक्य का सब्जेक्ट मान लें और वो वियोग क्या है इसके प्रेडिकेट के रूप में हम माने कि वियोग ही कहीं संयोग है तो एक वाक्य के दो भाग होते हैं एक भाग होता है उद्देश्य दूसरा होता है विधेय, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट तो यहां वियोग को प्रेडिकेट भी वियोग को सब्जेक्ट भी माना जा सकता है अथवा वियोगे एवं संयोग यह सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है कि वियोग ही संयोग होकर के जहां विराजमान है तो दोनों ही तरह से अर्थ यहां पर लेना चाहिए कि वियोग ही संयोग है अथवा में भी संयोग की प्राप्ति में, में, भी, में भी संयोग की प्राप्ति हो सकती है श्री विश्वादी नुकुंजेश्वरी कभी अपनी नुकुंज में विराजमान हैं और उनकी दशा का कोई दूती श्री श्याम सुंदर के पास में आकर के निवेदन करती है कोई दूती श्याम सुंदर के पास में पहुंची है और श्री जयदेव गोस्वामी जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि पश्चिम दिशी दिश रहस्य भवंतम त्वर मधुर मधुन पिवंतम नाथ हरे सीद ते राधा बासग्रहे बोलहे नाथ सी राधा बास वासग्रहे श्री राधिका अपने निकुंज मंदिर को सजा करके बैठी है कि आप पठारेंगे आपने श्री राधिका को संकेत दिया है कि मैं अमुक कुंज में कमल कुंज में मैं अशोक कुंज में मैं बकुल कुंज में कोई भी कुंज जिसका संकेत दिया है उस कुंज में मैं आ रहा हूं और उस समय श्री प्रिया श्रृंगार धारण करके विराजमान है सखी से कह रही है कि अरे सखी इस पुंज के द्वार के ऊपर बड़ी सुंदर तू बंदर बना शैया के पास में सुंदर पान पात्र रख शैया के ऊपर सुंदर श्वेत जो चादरा है उसको बिछा उसके ऊपर सुंदर पुष्प उनकी संरचना कर सुंदर तोषक गोल तकिया उनको रख उसके पास में सुंदर उपधान सुंदर जो तकिया है उसको बना करके रख अभी सखी शाम सुंदर जब आए तो सहचर्य हरे अध्य श्लाघ्यता कम तेरे जो कला प्रेम है उस तेरी कला प्रेम की शाम सुंदर प्रशंसा करें तुझमे जो एस्टिक सैंस है सौंदर्य बोध उस तो सौंदर्य बोध का श्री श्याम सुंदर प्रशंसा किए बिना न रहे रचय बकुल तोरणम कुंजे, अरे सखी बकुल पुष्प के द्वारा केल कुंज के ऊपर सुंदर तोरण की रचना कर उसमें सुंदर जाली बना करके एक बड़ा सुंदर बंगला बना करके जाली बना करके तू रख सो बचे रचय बखुल पुष्पई तोरण अरे केंजे दलों के द्वारा सुंदर शैया उसकी रचना कर पात्रम शैया के पास में एक चौकी के ऊपर सुंदर माध्विक पात्र जो पान पात्र है उस पान के पात्र को सुंदर जो बीड़ा है उन बीड़ा के पानदान को संभाल करके रख पास में उगाल सुंदर रख कहीं धूप जगा करके धूप की सुगंध से निकुंज अपूर्व से सुवासित होकर के विराजमान हो, हो। सुंदर गुलाब जल उनका छिड़काव कर पुष्पों की सुंदर सुगंध उससे यह पुंज अत्यंत अत्यंत सुशोभित होकर के बन जाए और इस प्रकार जो कुंज की रचना जो श्री राधम श्री बिहारी जी राधा लाल उनकी जो सुंदर पुष्प रचना जो बंगला की रचना की जाए वो बंगला की रचना अपूर्व बना करके शाम जिस समय कुंज में, में पधार है उस समय तेरे सौंदर्य बोध की वे प्रशंसा करते हुए विराजमान हो तेरा जो एस्टेथिक सेंस है जो सौंदर्य बोध है उसकी प्रशंसा किए बिना तेरी कलाकृति की प्रशंसा किए बिना वे बे नहीं रहे ऐसे श्री प्रिया जी वहां आदेश दे रही हैं, परंतु तो श्री श्यामचंद्र नहीं आए उस समय श्री प्रिया मन में विचार कर रही हैं जरूर किसी सौतन ने उनको रोक लिया है श्री चंदावली जी की सखी पद्मा बीच में आकर के श्याम चंदर को बुला करके ले गई और प्यारे इतने उदार हैं कि किसी भक्तिक भक्ता की किसी प्रेमी की प्रार्थना को वे एकाएक उपेक्षा नहीं कर सकते हैं उसकी प्रार्थना को वे स्वीकार कर ही लेते हैं यद्यपि मैं जानती हूं कि प्यारे का चित्त मुझ में ही लगा हुआ है परंतु तो भक्तवत्सलता के कारण और इस भक्तवत्सलता के ऊपर मैं निहाल हूँ प्रिय मनी मन में उसके ऊपर निहाल है ऊपर से तो क्रोध दिखाती है बस मनी मन में उसके ऊपर बलिहारी है कि इस भक्तवत्लता के ऊपर मैं निहाल होकर के विराजमान हूं अरे सखी श्री श्याम सुंदर जरूर कहीं रुक गए होंगे और उस समय मनी मन में श्री प्रिया श्याम की उस अन्य नायिका के साथ में जो मिलन है चंद्रावली जी के साथ में जो मिलन है उस मिलन का दर्शन करके मनी मन में ऊपर से मन में तो आनंदित और ऊपर से बिरा भाव धारण करती हुई कह रही है कि पश्चिस् दिश दिशी रहस्य भवन नायिका कह दो दूती कह रही है श्याम सुंदर मेरी सखीश राधिका दिशा दिशा में आपको ही देख रही है त्वन तो अधर मधुर मधुर पिवंतम वे आधार सखीर का तात्पर्य है उस नायिका के अन्य नायिका शब्द कहीं ये अन्य नायिका के लिए है अन्य नायिका जो है उनके आधार का पान करते हुए वे विराजमान होंगे इसलिए वे देख रही हैं नाथ हरे सीधी तो यहां पर कहीं शास्त्र में कहा गया है एक सूत्र दिया है शब्द शब्द अन्य पर्यायोग तो शब्द जो है वो अन्य का भी पर्याय होकर के विराजमान है तो त्वर्म का तात्पर्य अन्य नायिका का आधार वे अन्य नायिका के अधर को पीते हुए भी कहीं विराजमान हो रहे हैं और इस बात को सोच करके श्री प्रिया से दुखी हो रही है भीतर श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष में ही एक बात ये प्राप्त हो सकती है कहीं दू नहीं क्योंकि सभी गोपियां श्री राधा रानी का ही कहीं वैभव विलास है श्री प्रिया की ही के वे गोपियां विराजमान हैं। अतः किसी भी गोपी से जो मिलन है वो तत्वतोष राधारानी से ही मिलन है परंतु लीला का मर्यादा ऐसी है लीला की कि श्री राधे का उस लीला की मर्यादा में श्री श्याम सुंदर के साथ में कहीं ईर्षा भाव रखती है उन गोपियों के साथ में भी ईर्षा भाव रखती है और श्याम चंद्र के प्रति मान भाव माननी भाव धारण करके कठोर वचन कहने लगती है तो ऊपर से कठोर वचन पंत भीतर भीतर संतोष क्योंकि निशसे ही मिलन हो रहा है एक बात यह तो हुई सिद्धांत की बात और दूसरी बात ये कि मन में ये संतोष कि आहा यदि कोई गोपी श्री श्याम सुंदर को किसी भी प्रकार सुख देती है सेवा करती है तो मैं उस गोपी की कृतज्ञ हूं ये असली आश्लिषवा पादरताम के अनष्टमान आदर्श नान ब्रह्मताम का रुतवा यथा तथा वृद्धा प्यारे जैसे मुझे रखें वैसे रहने के लिए मैं तैयार हूं प्यारे को जिसमें सुख मिले उनके सुख में ही मेरा सुख है तो रसकी दृष्टि से भले विरोध प्रकट कर रही है परंतु हृदय में परम परम आनंदित होकर के ही वे विराजमान होती है और श्याम सुंदर के इस प्रेम को देख करके निहाल होती हुई राधिका आपको ही देख रही है तर तो मधुर मधुर पिवंतम तत्शब्द तो यहां पर अन्य का पर्याय होकर के विराजमान है अर्थात किसी अन्य नायिका के उसके वे अधर का पान करते हुए विराजमान हो रहे हैं नाथ हरे सी राधा आवास ग्रहे हे नाथ हे हरि परम सुंदर श्री राधे का आवास ग्रहे अपने निकुंज संकेत कुंज में व्याकुल होती हुई विराजमान हो रही हैं तो ऊर्जर से बोप ंक भीतर से श्याम सुंदर का कहीं दर्शन करते हुए वो विराजमान है ऊपर से वियोग है पंख भीतर से सब प्रकार से श्याम सुंदर के ऊपर निहाल होती हुई वो नायिका विराजमान हो रही है तो व्योग ही संदिग्ध संयोग है इसी तरह से आगे कहते हैं तो यहां पर मधुर रति की एक विशेषता है के बिहे ऊपर से कहीं विरोध दिखाया जाता है परंतु तो श्री ब्रज की महोरती में श्री प्रिया जी मनी मन में अत्यंत अत्यंत संतुष्ट होती हैं क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं वे सब अन्य सभी नायिकाएं राधिका से भिन्न नहीं है और श्री राधिका ही अनेक अनेक कायम व्यूह धारण करके श्याम सुंदर के साथ में विलास करती है इच्छा सखी अनु प्रिया शक्ति श्री आल्हाधिका आल्दी शक्ति है प्रिय आनंद स्वरूप शाम सुंदर आनंद स्वरूप है तन वृंदावन जगमगे श्री वृंदावन ही प्रिया लाल का शरीर है और इच्छा सखी अनु जितनी भी सखी हैं वे भी श्री प्रिया जी की इच्छा ही है अर्थात प्रिया अनेक प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं और जितने प्रकार से सेवा करती हैं उतने ही भावों को धारण करके सभी नायिका श्याम सुंदर से मिल रही हैं तो कुल मिलाकर के श्री राधिका ही मिल रही हैं रस की एक मर्यादा है रस की मर्यादा में वहां पर सपत्नी भाव वहां पर स्वपक्ष प्रतिपक्ष भाव ये सब चौपा ये चलेगी एक दूसरे से प्रतिद्वंदता है प्रतिद्वंदता वहां पर कहीं ना कहीं चले तो ये रस की एक सहज रीति होकर है अब इसी बात को आगे कह रहे हैं ये मधुर रति के कारण व्योग में विरोध भी है और मन ही मन में आनंद भी है विरोध के भीतर भी विरोधी के प्रति आदर का भाव ये कहीं मिले हंसना और गाल फुलाना क्या संभव है क्या परंतु तो हमारे ब्रिज में संभव है यह हंसना और गाल फुला दोनों एक जगह हो जाएगा प्रतिपक्षा के प्रति आदर का भाव भी है और ईर्ष्या का भाव भी आदर का भाव तो इसलिए कि वो श्याम सुंदर की किसी न किसी प्रकार से सेवा कर रही है इसलिए मनी मन में श्री राधिका के हृदय में संतोष है तो रस के मर्यादा की दृष्टि से वे उनके प्रतिपक्षा भाव विरोध का भाव रखती हुई भी विराजमान क्योंकि उसके बिना रस का उल्लास नहीं होता रस का विस्तार नहीं होता पुनर्यथा सही हो अब यहां पर एक दूसरा दृष्टान दे रहे हैं कि वियोग में रस है या वियोग ही रस है दोनों तरह से प्रथमा विभक्ति और सप्तिम विभ्यक्ति दोनों को दिखा रहे दृश्य ते पुरुषों तो गतागत में विधासी किं पुरेव संत संभ्रम पर दतासी अब भाव लोक में श्री प्रिया जी विराजमान भाव साम्राज्य और विरहणी हैं और विरहणी ये अनुभव कर रही हैं कि प्यारे आ रहे हैं और मुझे प्रणाम कर रहे हो है ग्रह में बैठी हुई है तो लग रहा है कि प्यारे आकर के मुझे मना रहे हैं मुझे प्रणाम कर रहे हैं तो दृश्य से गता गता मुझे ऐसा प्यारे दिखते हैं कि प्यारे आए मैंने उनसे कहा या माधव या केशव माकुर और मेरी उस आदेश को प्राप्त करके मेरे मैं जब उनके ऊपर कृपालू नहीं हुई ऐसी स्थिति में मेरी भर्सना को प्राप्त करके श्याम सुंदर निराश होकर के चले गए सो दृश्यते तय तो गतागत श्याम सुंदर चले गए परंतु तो रहा नहीं गया फिर से लौट करके आ रहे हैं फिर से चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रहे हैं कि देहि पद पल्लव मुदारम देही पद पल्लव मुदारम तो गतागत अभी सखी रोक ले अपने इस सखा को अपने इस मित्र को रोक ले जैसे इनका तो कोई लगता ही नहीं <laughs> अपने इस मित्र को रोक ले ये क्यों मेरे पास में निरंतर निरंतर गतागत करता है मेरे कहने पर चला जाता है परंतु फिर से बाबर आकर के मेरे चरणों में क्यों प्रणाम कर रहा है तो वियोग में भी सही हो भाव राज्य में यह दर्शन कर रही है बार बार आकर के मुझे मना रहे हैं तो दृश्य से गतागतम मेरे सामने बार बार आना जाना ये प्यारे का लगा हुआ है वह गतागत करते हुए मुझे बार बार मनाने का प्रयास करता है किसी परंतु अरी सखी प्यारे जब को जब मैं डांट देती हूँ वो दूर चला जाता है फिर आते ही वह मुझे अपनी भुजपाश में क्यों नहीं भाग लेता तब वो अवसर होगा कि वह अपनी भुजपाश से भुजाओं से मुझे अलंकृत करते हुए विराजमान होता है हमारे में वृंदावन की जो रसों की बाणी है वहां पर माला शब्द का अर्थ है भुजा। जय श्री रास्ता जहां जहां भी माला शब्द आया है वहां रसिक शब्द का जो तात्पर्य वृत्ति से जो है शब्द सशब्दार्थ है शब्द की मुक्त प्रग्रह वृत्ति से वहां पर अर्थ होता है वहां माला ही होगा तो मुक्त प्रग्रह वृत्ति से माला शब्द का अर्थ कहीं पर मणि बुझा ही श्री प्यार, के भुजा श्री लाल जी की भुजा वही माला होकर के बिराजमान तो जहां कब वो अवसर होगा कि किम पुरे वो की तरह वह धारण करते हुए पर्रमणम न दधासी मुझे पर्रम्हण क्यों नहीं प्रदान करता है अरे सखी मेरे डांटने से वो क्यों जा, चला जाता है उसको जाना नहीं चाहिए मैं तो डांटूंगी डांट रही है और चाह रही है कि जाये बोलो हंसना और गाल फुलाने दोनों एक साथ हो रहा है एक ओर तो चाह रही है कि प्यारा रुका रहे और दूसरी ओर मांग में डाक भी रही है और शाम सुंदर कभी चले जाए तो मन में बुरा मानती है मन में दुख मानती है तो यहाँ पर रस की रीति ये है कि विरह में ही मिलन की प्राप्ति हो रही है और वेरा ही यहाँ पर मिलन बन जाता है तो दृश्य देखो गताकतम मेरे सामने से कभी वो चला जाता है फिर लौट करके आता है फिर मैं डांटती हूँ तो मेरे क्रोध को देख करके मेरे बचनों को सुन करके चला जाता है फिर लौट करके आता है तो विधनासी आना जाना तो उसका कई बार देख लिया परंतु तो अरिशी क्या गया है वो कब वो अवसर होगा कि वह मुझे अपनी भुजमाल से अलंकृत कर देगा तो मन में इच्छा है कि प्यारा कहीं बलात मुझे अपनी भुजमाल से अलंकृत करते हुए विराजमान हो जाए यही एक मात्र दर्शन करते हुए वे हो रही है। तो यहां पर वियोग ही संयोग है और वियोग में भी प्यारे के संयोग को प्राप्त कर रहे इसी प्रकार आगे कह रही है कि आदान पान ले पाई प हरिण्य सदस्य श्री श्यामचंदर कह रहे हैं उस समय विनय पूर्वक श्री श्यामचंदर प्रिया को चाहते हुए अभी श्यामचंदर के विषय में कह रहे हैं पहले नायिका के प्रेम का वर्णन किया हम नायक के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि आदि वृंदा शांति बृंदा जी से कह रहे हैं कि अरे सखी बृंदा शांत मैंने ऐसी औषधियों के विषय में सुन रखा है कि वे कहीं आदान पान इनके द्वारा भी कभी कुछ औषधि ऐसी होती है आदान माने झाड़ी जहां मंत्र का प्रयोग करने पर विष की दूध को दूर कर देती है तो विष को दूर करने के लिए तीन तरह के उपाय है कहीं आदान माने झाड़पू फूक फिर कहीं पान कोई औषधि का की करा दिया जाए और कभी कभी ले पाई जहां विश्व सर्पद हुआ है वहां पर औषधि का लेप करने पर भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो ऐसी औषधियों को बहुत सुना ऐसे उपायों को बहुत सुना है जहां पर झाड़ फूक करने पर आदम कहीं पान औषधि को पिलाने पर और तो कहीं लेप औषधि का कहीं ऑइंटमेंट लगाने पर लेप करने पर वो विष समाप्त हो जाता है विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है परंतु ऐसी औषधि कभी नहीं देखी जो दूर घर के भीतर तिजोरी में अलवारी के भीतर बंद हो और वहां पर रखी रखी रोगी को शुद्ध कर दे रोगी का कल्याण कर दे बताऊ श्री राधिका ऐसी ही औषधि है जो भले अपने चावट में विराजमान है परंतु वहां विराजमान हो करके स्मृति के द्वारा मेरे हृदय को आनंदित कर देती है और स्मरण में ही उनका स्मरण करके मैं बिरताप से मुक्त हो जाता हूं तो बहुत सारी औषधि देखी जो कहीं झाड़फूक करने पर अपना प्रभाव दिखाती है कुछ औषधि होती है जो कि पान करने पर प्रभाव दिखाती है कुछ औषधि होती है जो कि लेप लगाने पर अपने प्रभाव को तो दिखाती है परंतु राधिका एक ऐसी औषधि है दिव्य औषधि है जो रखी हुई है अपने भवन में दूर बरसाने में विराजमान है जावट में विराजमान है परंतु उसकी स्मृति मात्र से ही मेरे विरह के विष का उपाय हो जाता है विष की चिकित्सा हो जाती है यह एक अद्भुत बात तो सदसी सदस्य माने भवन में अपने घर में जावट में या बरसाने बरसात स्थित होते हुए भी सिद्ध औषध बल्ली एवं शुद्ध औषधि की किसी लता की तरह से काप थी मुझे जलाती रहती हैं तो यह विराह अद्भुत रूप से कोई सर्प के मस्तक पर विराजने वाली अमृत रेखा के रूप में विराजमान है कहते हैं जो एकदम सांप होता है, उसके सिर के ऊपर एक सफेद रेखा होती है और उसको कहते हैं अमृतवर्ती जहां वो अपने विष का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को मार सकता है यदि वो ही कृपा कर दे और वो पुनः आकर के उस व्यक्ति को सूंघ ले तो अब अपनी अमृतवर्ती के द्वारा उसके सिर के ऊपर जो एक सफेद रेखा है उस अमृतवर्ती के द्वारा वो मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित कर देता है सब तो ये बिह जहां मारने वाला है वहां स्मृति रूपी अमृतवर्ती के द्वारा स्मृति रूपी अमृत रेखा के द्वारा मृत व्यक्ति को भी पुनः जला देता है ये अद्भुत एक एक साथ विषामृत एकत्र मिलन तप्त इश्स चरण होकर के ये बिरा So, सदस्य स्थिति बल्ली श्री राधिका भले अपने भवन में स्थित हैं पांत वे शुद्ध औषधि की लता के समान समानी माने कोई अद्भुत लता जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है जहा शब्द नहीं मिलते हैं वहां पर किम कदा काफी कोई ये वो इन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं तो ये सर्वनाम शब्दों का किम शब्द का जो प्रयोग वो अद्भुतता के अर्थ में भी प्रस्तुत होता है तो का थी। श्री कोई अद्भुत सिद्ध बल्ली है जो कि दूर रहते हुए भी मेरे विरा विश्व समाप्त करके मुझे जला देने वाली हो गई रूप के रूप में यहाँ पर प्रयोग है अतिश्योक्ति का एक भेद है जहां पर केवल उपमान उपमान का वर्णन किया जाए उपमेय का वर्णन ही नहीं, नहीं हो वहां पर अतिशोक्ति का एक तीसरा भेद आता है और उस भेद को कहते हैं रूपक अतिशोक्ति मैटफर भी है और उसमें हाइपरबोल भी है दोनों एक साथ में मिलते हैं रूपक भी है और अतिशोक्ति है वहां पर उपमेय का प्रयोग नहीं है केवल उपमान उपमान का प्रयोग है तो काफी औषध बल्ली श्री राधिका कोई औषध बल्ली है राधिका शब्द का, का प्रयोग नहीं किया है वे अरे कोई एक ऐसी औषध बल्ली है जो कि मुझे जला देती है राधिका शब्द का, का प्रयोग न करके भी यहां पर केवल उपमान का प्रयोग किया गया उपमेय का प्रयोग नहीं है अप्रस्तुत का प्रयोग है प्रस्तुत का प्रयोग नहीं है और फिर भी उसका वर्णन किया जा रहा है आदान आलेप ले आदान मान झाड़पूक आलेप पान माने पिलाना और लेप माने लेप लगाना इनके द्वारा विषय विष को हरण करने वाली बहुत सी लताएं देखी पान तो ये एक ऐसी लता है जो दूर बंद रहने पर भी घर में रहने पर भी केवल स्मरण मात्र से मेरे विरह को दूर कर रही है और आगे वर्णन कर रही है कि सिद्ध ते स्थित मितललता राधे सुवल अत बल विधाय उ नयन लास् सत् मलुठत अनुहां कर्त उपै कभी कवि सखीगण भी श्याम के साथ में झूठ बोल करके आपको सब झूठों की पूरी जमात इकट्ठी हुई है तो श्याम के साथ में भी झूठ बोल करके छल करते हुए श्याम को भी कभी कभी ये सखीग परिहास करती है अब श्री श्याम कभी श्री प्रिया जी के वियोग में व्याकुल बैठे हुए हैं उस समय ललता शाम सुंदर से कोई हंसी करना चाहती है दुखी व्यक्ति सिर्फ हंसी तो हसी नहीं करना चाहिए कभी कभी उनके साथ में भी छेड़खानी कर रही है उनके साथ में भी कहीं चूहुलबाजी करना चाह रही है खेल करना चाह रही है तो श्री ललताजी ने क्या किया वृंदाजी की उन्हा शाम सुंदर से बहुत मिलती है और उधर सुवल की उन्हाद राधारानी से बहुत मिलती है तो कभी तो सुवल को श्री वृंदा उन वृंदा को श्याम सुंदर का वेश धारण करा करके श्री कृष्ण के पास में ले आती है और कभी सुवल को श्री राधा रानी का वेश धारण करा करके श्री कृष्ण के पास में ले आती है और कभी श्री वृंदा को तो श्री राधा का वेश धारण करा कृष्ण कर, का वेश धारण करा करके श्री राधा के पास में भी ले आती हैं और जब उत्सुक होते हैं तो हाहा करके हंस हैं कि जैसे ही श्याम चंद्र आगे बढ़कर के जब सुवल के घूंगट को खोलते हैं तो वहां पर सुवल हाहा करके मैं तो सुवल हूँ ऐसा कहकर के हंस हैं और श्री श्याम चंद्र लज्जित हो जाते हैं ऐसे ही श्री प्रिया कभी वृंदा को देख करके हाश प्यारे स्वागत है स्वागत ऐसा कहकर के उठ करके खड़ी हो जाती हैं सही श्री वृंदा जी टेड़ी होकर के आप स्वस्थिक आकार अपनी भुजाओं को बना करके स्वस्थ का आकार बना करके अंगूठा दिखाती हुई ले, ले, ले, ले, ले। हंसी कर लेते हुए ऐसे हंसी कर लेती हुई विराजमान हो जाते तो यहां पर वो इनपण कर रहे कि हे राधे सिद्ध मे ललता पे जानती पश्चिम राधे ललताजी राधिका से कह रही हैं कि एक दिन की मुझे याद आ रही है उस दिन की कि ललता ने माने मैंने ही सुमलम अतबले नाम विधायक सुमल को अत्यंत बलपूर्वक आग्रह करके ललता ने श्री सुवल को राधिका वेश धारण करा दिया अब श्याम सुंदर व्याकुल बैठे हुए हैं श्री राधिका की प्रतीक्षा देख रहे हैं संकेत दिया हुआ है श्री किशोर जी ने कि मैं जो बंदूक पुष्प है उनकी कुंज में कुंज में मैं मिलूंगी और श्याम सुंदर पहले से वहां पर कुंज सजा करके बैठे हैं परंतु श्री श्याम सुंदर को छकाने के लिए श्री ललताजी ने सुवल को राधिका राधिकाष बनाया और सुबल से कहा जागे सुवल जाओ आगे और सुवल उस समय बड़े मधुर कोमल प्रकार से बड़े मंजुल कोमल प्रकार से चरण विक्षेप करते हुए बिल्कुल स्त्री उनकी बेशमावरी में उनकी भंगिमाओं को प्रकट करते हुए जिस समय श्री निकुंज मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं शाम से एकदम उठकर के खड़े हो जाए और जैसे ही आगे बढ़कर के सुवल उनके झुंघट को ऊंचा करें सोई सुवल हा हा करके हंस दे और शाम से एकदम बिलक्ष प्राप्त हो जाए विलक्षण का लज्जा उनको प्राप्त हो जाए तो उसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं के स्थित में ललता पश्चिम राधे हे राधे के तुम अभी श्याम सुंदर के पास में गई नहीं हो परंतु श्याम सुंदर को छकाने के लिए ललता ने सुबल को तुम्हारा वेश धारण कराया और वेश धारण करा करके श्याम सुंदर को छकाने के लिए नुकुंज मंदिर में भेजा तो सुबलम न त्वाम विधायक सुवल को राधिका भी धारण करा करके अभिसार्य अभिसार कराया उदित नयन ला उदित नयन लास्म सत्प्रसादम ममा से सलुठितम हास्यम कर तू उस समय श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत आनंदित हो गए और उदित नयन लास्यम श्री सुवल भी उस समय को मटकाते मटकाते चल रहे हैं और श्री श्याम सुंदर भी प्रिया, प्रिया आ रही पुदित श्री प्रिया का स्वागत करते हुए भवों को मटका मटका करके श्री प्रिया का स्वागत करते हुए विराजमान हो रहे हैं सब प्रसादम मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं ममाश्यम सुल मनोहाम कर पांत जैसे पास में आते हैं तो सुबल को देखते हैं उस समय सलुले आज ठगे से रह जाते हैं ठगे से रह जाते हैं और ठगे से रह जाकर के श्री ललता जी की ओर देखने लगते हैं कि ललता ये क्या किया और ललता कह रही हैं, लो आज तुम्हारी जो ये प्रिया के प्रेम में जो अधीर दशा है उसका दर्शन करके आज ये अनुभूति हो गई ये तय हो गया श्याम सुंदर आप सर्वदा सर्वदा मेरी सखी के अधीन है ये बात आज सिद्ध हो गई है इसको सिद्ध करने के लिए तुमको स्वीकार कराने के लिए मैंने ये नाटक किया तो ममाश्यम ललता कह रही है कि मेरे मुख को वो तो समय श्री श्यामचंदर देख रहे हैं जब पोल खुल गई कि ये तो सुवन है ललता नहीं है उस समय मम आशम श्री श्याम सुंदर कुछ भोज टेढ़ी करके ललता की ओर के ललता ये क्या किया मैंने तुमको यहां पर श्री राधिका को पधराने के लिए तुमसे प्रार्थना की थी और तुमने इस सुवन मेरे सखा को ही मेरे पास में भेज दिया ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर जब उपालम्भ दे रहे हैं उलाहना दे रहे हैं श्री ललता जी को उस समय श्री ललता जी और मुस्कुराती हुई भव को नचाती हुई, हुई दिखाती हुई दिखाती हुई अंगूठा दिखाती हुई कह रही हैं, लोग और भोग मुझसे और कहो पहले तो मेरी सखी का अपमान करो और फिर मुझसे ही प्रार्थना करो ऐसा कहकर के मानो श्याम सुंदर को लज्जित करती हुई श्री ललता कह रही हैं बोले अब तुमको हमारे ही अधीन होना पड़ेगा तो ममाश्य माने ललता के मुख को स ललता मुस्करा रही हैं और श्याम सुंदर भी अपने आप को लज्जित अनुभव कर रहे हैं कर तुम तो आरात उपय ऐसा कहते हुए श्री माम आरात उपयती श्री श्याम सुंदर मेरे पास में उस समय धीरे से आते हैं तो कहते हैं ललता बहुत हैरान कर रही है अब और हैरान मत कर श्री किशोरी जी की कृपा मुझे मिला दे श्री ललता जी उस समय गर्मिणी होकर के कहती हैं हाँ इस ललता की कृपा के बिना किशोरी जी को स्पर्श करने के लिए वृंदावन की वायु भी समर्थ नहीं है किशोरी जी के अंचल का स्पर्श करने में जब तक ये ललता अनुमति नहीं दे तब तक वृंदावन की वायु भी प्रिया के अंचल का स्पर्श नहीं कर सकती है आपको मेरी ही शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी और ऐसे श्री श्याम सुंदर प्रिया जी की प्रीति को प्राप्त करने के लिए सखी गणों की शरणागति ग्रहण करते हैं यत्श थलकाकुवारी पूर्ण पर शिखंड मौल्य तस्या कृष्णी एक कृपा जो है उसको प्राप्त हो जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो यंकिणी श्री, श्री राधिका की किंकरी राधिका की दासी और सखी दासियों की जब है तो सखियों का तो महिमा कहना ही क्या यद किंकरी सुभाव शल काकवाणी श्री श्याम चंद्र काकवाणी कर रहे हैं तो ललते बहुत हैरान कर लिया अब तो सहन नहीं हो रहा है क्यों मेरी हंसी कर रही है दुखिया को तो और दुखाना ये अच्छी बात नहीं है किशोरी जी का मिलन प्राप्त करा दे ऐसा कहकर के, के श्री ललता को उलाना दे रहे हैं और उलाना देकर के माम उपही श्री कृष्ण मुझ ललता के ही पास में आ रही है इस पूरी घटना को जी ललता जी कभी प्रयास में किशोरी जी के साथ में सुनाती हैं किशोरी जी के सामने वर्णन करती हुई विराजमान होती है कि एक दिन की बात ऐसी थी कि मैंने सुबल को राधिका वेश धारण करा करके श्यामचुंदर को ये पास में भेजा और पास में खड़ी हुई हंस रही हूं देख रही हूं दिखा रही हूं जाने मुझे पता ही नहीं है और राधिका आगे ये ही इस बात को ही कहीं कर रही हूं और श्री श्याम बड़े उल्लास के साथ में आगे बढ़कर के दिखाते हुए श्री राधा सुबल का स्वागत करते हैं परंत जैसे ही उनके अवगुंठन को बेपलटते हैं श्री सुबल हा हा करके हंस देते हैं और उस समय श्री ललिता जी थेगा दिखाती हुई अंगूठा दिखाती हुए श्री श्याम सुंदर को वैलक्ष प्राप्त कराती हैं, लज्जित करती हैं और उनको अनुभव करती हैं और उस समय श्याम सुंदर झुक प्रिया के श्री श्री ललता जी के पास में ही आते हैं और ललता जी से हाहा करते हैं कि श्री किशोरी जी की कृपा हमको प्राप्त करा। तो व्योग भी यहां पर संयोग कराने वाला है यहाँ पर ये एक प्रसंग ये दिखाया कि वियोगे संयोग वियोग में संयोग यहाँ पर वियोग श्याम सुंदर को थकने के लिए लज्जित करने के लिए श्याम सुंदर को उनको हक्का बक्का करने के लिए विलक्ष्य प्राप्त कराने के लिए श्री ललता ऐसा आचरण करती है और श्याम सुंदर श्री ललता के अधीन होकर के उनसे मिलन की प्रार्थना करते हैं बोलो लालीलाल की जय लीला दोबारा स्थित महल ललता ते जानती पश्चि राधे श्री ललता जी राधिका से कह रही हैं कि अरे राधिके मैंने ये जाना कि तुम तो अपने भवन में जावट में या बरसाने में अपनी महलों में विराजमान परंतु तो श्री श्याम सुंदर को तुमने संकेत दिया किसी कारण से तुम संकेत में नहीं पहुंच पाई हो और श्री श्याम सुंदर वहां पर प्रतीक्षा देख रहे हैं उस समय श्याम सुंदर को छकाने के लिए सुमलम अतबलेन विधाय मैंने सुवल को ही राधिका वेश धारण कराया और अभिषाद्य उनको अभिसार कराया जिस समय समय श्री राधिका को आते हुए उन्होंने देखा, उस की एकदम खुल गए और नृत्य करने लगे और सुवल भी उस समय बड़े मधुर रूप में यथावत भूमिका के अनुसार राधिका की भूमिका उसके अनुसार ही अभिनय करते हुए लज्जा से बहु को नचाते कुछ मुस्कुराते धीमे धीमे मंद मंथर गति से जिस समय अहसार करते हुए पढ़ा रहे हैं ऐसे सब प्रसाद श्री श्याम सुंदर प्रसादन पूर्वक श्री राधिका का स्वागत कर रहे हैं उन ललिता राधिका का आ, आ, नहीं आ, आ, राधिका वेशधारी सोवल का स्वागत कर रहे हैं तो सब प्रसादन प्रसाद करते हुए उठकर के स्वागत हो रहे हैं हे प्रिय चकोर आज इस मुख्य का दर्शन करने के लिए मैं जाने कब से कर रहा था आज आपकी कृपा की एक करण को कणका कर, को प्राप्त करके यह चकोर धन्य हो जाएगा ऐसे मधुर मतलब प्रार्थना के वचन श्री प्रिया के सामने जब श्यामचंद्र कर रहे हैं उस समय आगे बढ़ करके जो श्री श्याम ने प्रिया के अवकुंठन को खोला उस समय में शाम सुंदर ठगे से रह गए सुबल हंस रहे हैं और उस समय ममास्यम हा हा हा करके हंस रही हूँ अंगूठा दिखा रही हूँ और उस समय यह हास्य करना ही मेरी प्रवृत्ति थी तो ममाश्य सलुठतम मनोहास्यम कर मैं श्याम सुंदर का जो प्रयास करना चाह रही थी मुझे ऐसा करते हुए देखकर के प्राप्त करके श्याम सुंदर मेरे पास में आकर के मेरे चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कि अरे ललता क्यों दुखी दे करती है दुखी को पहले से अरे श्री किशोरी जी की कृपा मुझे प्राप्त करा देना ललता बोली अब आया ऊ पेड़ के नीचे पर्वत के नीचे पहाड़ के नीचे अब तुमको मेरा आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा तब श्री किशोरी जी की कृपा तुमको प्राप्त होगी ऐसे ललता उस समय गौरव दिखा रही हैं और श्री प्रिया जी की प्रार्थ कृपा को प्राप्त करने के लिए शाम सुदा उनसे प्रार्थना करते हुए विराजमान हो गए इसी प्रसंग में आगे बिरह में भी कभी विरह अब देखिए दो दोनों बात विरह ही मिलन है एक बात तो ये हुई कि विरह ही मिलन है और कभी विरह में मिलन है सप्तमी विभक्ति में और प्रथमा विभक्ति अब विरह में मिलन और मिलन में विरह दोनों विराजमान बिरा है कभी शिवप्रिया कांत विरह में विराजमान है उस समय प्रिया एक क्षण के लिए शैया के ऊपर बैठती हैं फिर व्याकुल हो जाती हैं फिर उठ करके खड़ी हो जाती हैं फिर कहीं कुंज में चक्कर लगाने लगती हैं कभी सखी से दूती को बुलाकर के किसी दासी को बुलाकर के देखती कहती हैं बोले अरे श्याम सुंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं दूती दूर जाकर के देखती है लौट के आती है संकेत में ही इशारा करती है दूर से ही क्या अभी तो नहीं दिख रहे हैं प्यारे आते हुए ऐसे शिवप्रिया अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के मेराजिमान है और उस समय शिवप्रिया में एक साथ कई कई जो भाव हैं वो प्रकट हो जाते हैं कभी शिवप्रिया कल्पना में श्याम सुंदर के नूपुर शब्द को सुनती है। कभी नूपुर शब्द आने बंद हो जाते हैं तो कभी है हाँ, कहीं वो शठ कोई भुरा करके तो उसको नहीं देगा अन्य नायिका किसी दूसरी पुंज में चंदावली की सखी वो पदमा शैप्या कहीं श्याम सुंदर को भ्रमित करके भोरा करके कहीं दूसरी किशोरी श्री चंद्रावनी जी की कुंज में तो नहीं ले गई वो सठ किसी दूसरी नायिका के साथ में रमण करते हुए तो विराजमान नहीं है फिर उन्मद होकर के वह श्याम सुंदर को आते हुए देखती है श्याम सुंदर के श्रीअंग में कहीं मिलन के चिन्हों को देख करके इनमें अमर्ष क्रोध जो है उसका उदय हो रहा है प्यारे से कहती है चले जाओ चले जाओ प्यारे चले जाए तो फिर पश्चात का जो भाव है वो उनमें उत्पन्न होता है तो शाम सुंदर के प्रति अमरसोदय पुनर्गत में ज्ञातवा जब क्रोध हुआ शाम सुंदर के श्रियंग में जब उनको क्रोध की प्राप्ति हुई तो अमर शया क्रोध आया और क्रोध में टेड़े वचन कह रहे हैं कि यही आई या माघव या केव और श्री श्यामचंदर पुनर्गत में मानो चले गए अभी है नहीं सब कल्पना में हो रहा है श्यामचंदर हो तो ग्रह में बैठी हैं और ग्रह में नजारे क्या क्या प्यारे ये आए मैंने ऐसा कहा प्यारे ऐसे लौट गए ये सब भाव लोक में हो रहा है शिवप्रिया जी तो पुनर्गतम एवं साक्षात नहीं है एवं शब्द के द्वारा दिख रहा है सब कल्पना में हो रहा है शिवप्रिया कल्पना कर रही है फिर पश्चाताप उत्पन्न हो रहा इतने में ही शिवप्रिया अनुभव करती है लो मेरे पश्चाताप को देख करके शाम सुंदर पुनः लौट आए तो पुनः उनको आते हुए देख करके औसुक के किन में उत्पन्न हुआ किसी का नाम है भाव संधि भावोदय भाव संधि भाव सबलता भाव, भाव शांति ये चार चीज होती किसी भाव का उदय होना जैसे श्याम सुंदर को आया हुआ देख करके और उनके अंगों में मिलन के चिन्ह देख करके अंग नायिका के मिलन के चिन्ह देख करके श्री प्रिया में भावोदय हुआ मानिए क्रोध नामक भाव उदय इसको कह रहे हैं भावोदय भाव का उदय अब उस भाव के साथ साथ एक दूसरा भाव मिला जब डाटा तो पश्चाताप उत्पन्न हुआ हाय प्यारे जैसी तैसे तो आए मैंने उनकी कुशल भी नहीं पूछी मैंने उनको डांट दिया तो इसका नाम है उस समय पश्चाताप का भाव हुआ रिपेन्टेंस पश्चाताप का भाव शिल्प्रिया में उत्पन्न हुआ कि हाय मैंने प्यारे को क्यों डांट दिया और प्यारे को डांटा हुआ देख करके यहां पर अमर्श और पश्चाता औसुक अमर्श और उत्सुकता इन दोनों का संधि हो इसको कहते हैं भावो भाव भावोदय भाव शांति भाव संधि भावोदय हुआ एक भाव शांत हुआ अथवा अच्छा शांत नहीं हुआ उसी बीच में दूसरा भावोदय हो गया तो दो भावों की संधि हुई तो पहले अमर्श नामक क्रोध नामक भाव उत्पन्न हुआ फिर क्रोध नामक भाव उत्पन्न होने पर उसमें पश्चाताप रूपी भाव की संधि हो गई तो यह भाव संधि किसी का वर्णन किया गया है कि में वो संदेश्यात स्वरूप जहां पर मिलते हुए या भाव एक साथ उत्पन्न हो जाए उनका नाम है भाव संधि उसको भाव संधि कहेगी में ही क्षेत्र उनमें ये जो अमर्श था वो अधिक्षेप अपमान करना प्यारे से एक कठोर वचन कहना ये सारे भाव अमर्ष के उत्पन्न हुए इसी का नाम है अमर्श अमर्ष कहते हैं जहां प्यारे के ऊपर आक्षेप किया जाए असहिष्णुता दिखाई जाए उसका नाम है अमर्ष तो पहले अमर्ष उत्पन्न हुआ फिर इसके बाद में औसुक्य उत्पन्न हुआ औुक्य उसे कहते हैं कि काला क्षमत्व एक क्षण के लिए भी एक क्षण के विलंब को भी सहन न कर पाना यह है औसुक स्प्रहा औसुक तो यहां अमर्ष और औसुक इन दो भावों की संधि का वर्णन किया और उस भाव को धारण करके श्री प्रिया जी कह रही हैं हे देव हे दैत हे भूनयिक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे सिंधो हे नाथ हे रमण हे है, वो एक, एक भाव को प्रकट करता है उस भाव के साथ में दूसरा भाव संधि को प्राप्त करता है तो संधि होने पर एक भाव कहीं शांति को प्राप्त होता है उसमें कोई तीसरा भाव आ जाता है तो वही भाव का शावल्य हो जाता है तो भावोदय भाव संधि भाव शांति भाव शावल पहले भाव शावल फिर भाव शांति ये चारों जो स्थिति है भावोदय भाव संधि भाव शावल और भाव शांति ये चारों क्रम क्रम करके उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में श्री प्रिया के मुख से ये चार शब्द निकलते हैं हे देव ये में अरे देवता <laughs> देव कह कहते तुम तो देव हो तुम्हारी तो यही लीला है ये देव शब्द क्रिया के पठोर भीतर छिपे हुए जो मान है उस मान को प्रकट कर रहा है कि अरे देवता ये मान का जो नायक है मान में जो कठोर वचन भी बोलती है और कभी धारे भी धारण करती है तो धीरा अधीरा नाम करके जो नायिका है वह धैर्य धारण करती हुई धीरा का है कि हे देव यहाँ पर आदर में धैर्य धारण करती हुई हे देवता दंडौत है मान कह रहे हैं कि अरे तुमने कोई गलती थोड़ी की है ये तो तुम राजकुमार हो राजकुमारों के तो ये होते हैं उनके तो यही लक्षण है ऐसे ही लक्षण होते हैं तुमने कोई अपराध थोड़ी किया है तो तो अपराध दो भवान मेरे चरणों में क्यों गिर गए हो हे देवता अपराध दो भवान आपने कोई अपराध थोड़ी किया है मेरे तो नहीं जाए ते कृतधिया स्नेह प्रसादो थ जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं न तो वे किसी से बिना कारण के किसी की कृपा चाहते हैं न किसी के ऊपर क्रोध करते हैं मैं काय को तुम्हारे ऊपर क्रोध करूंगी मेरे दो तो नहीं नियम, स्नेहा प्रसाद उठवा क्रोधर प्रसाद उठवा मैं क्रोध करूंगी न कृपा करूंगी काय को करूंगी श्याम सुंदर कह रहे नहीं नहीं उस पर कोई गलती देखी होगी तो कह रहे हैं कि योग्य योग्य क्या भोग्य भोग्य ठीक है जो योग्य होंगी, वो ही तो आपकी भोग्य बनेंगी। मया योग्या, हम तो अयोग्य हैं हम कोई आपके लायक है क्या जो योग्य है वे आपकी भोग्या बनेंगी वे आपके प्रेम की आपकी प्रेम सेवा करने के लिए प्रसुद्ध होंगी हम तो अयोग्य है इसलिए हमारे पास में तुम क्यों आओगे तेनाध्यवधि गोकलेन्द्र तनयो, हे राजकुमार राजकुमार मतलब तो ऐसे ही एल फैल करते रहते हैं ये तो उनका स्वभाव है तैनात अवधि गोकलेन्द्र तनय स्वाच्छंद में वास्तव हमारा तो तुमको खूब खूब आशीर्वाद है ऐसे ही खूब स्वच्छंद होकर के एल फेल करते रहो हमारी तरफ से तो खुली छूट है अभी मांगने के वचन है कहा जा रहा है खुली छूट है और पग, पग पर नियंत्रण किया जा रहा है सो देव शब्द में यही धीरा स्वरूप जो है वो उनका प्रकट हो रहा है धीरा धीरा स्वरूप धैर्य भी धारण कर रही है कठोर वचन कहीं क्रोध भी प्रकट हो रहा है और मान में नायिका का धीरा धीरा स्वरूप जितना रसाव होता है उतना अधीरा रूप नहीं होता है अधीरा तो बस पे आक्षेप गाली गौर सब कुछ करने लग जाए धुआं <laughs> धुआंधाओ हो जाए मासल चालू हो जाए वो नहीं वो वो जो स्वरूप है वो रसा रस को कहीं खंडित करने वाला हो जाएगा यदि जाए अधीरा अधीरा बन जाएगी धीरा बनेगी तो मन का क्रोध प्रकट नहीं होगा मन में क्रोध तो है वो कहीं ना कहीं छलकेगा ही पंत धीरा धीरा जो स्वरूप है वो स्वरूप ही श्री किशोरी जी का तो सारे गुण हैं पंत मुख्य रूप से श्री प्रिया में धीरा धीरा स्वरूप वही उनका प्रकट हो रहा है तो यहाँ धीरा धीरा स्वरूप को धारण करके ही श्री प्रिया व्याकुल होकर करी है हे देव भावना में शाम को आया हुआ देखकर के प्रार्थना करती करिए हे देव आपका स्वागत है गंडवत है को लजा हो ठीक है ये तो राजकुमारों के गुण हैं जो योग्य हैं वे तुम्हारी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे हम तो अयोग्य हैं इसलिए हमारा तो खूब खूब खुँ आशीर्वाद है तुम्हारा ये जो चंचलता है खूब बढ़ती रहे बढ़ती रहे ऐसे जो टेढ़े वचन है वो तो तेरे वाचन वे कह रहे हैं याही माधव याही केशव हमारे साथ में कहीं तक तो करने की जरूरत नहीं है और यहां पर ये देव शब्द हैं ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनने तीन अमृत प्रकट किए एक अमृत है चैतन चरतामृत दूसरा अमृत श्री कृष्णदास कविराज जी ने प्रकट किया वो गोविंद लीलामृत जिसमें अष्टकालीन लीला का स्मरण किया गया और तीसरा श्री कृष्णदास कवराज का एक तीसरा अमृत है वो है कृष्ण नाम की सारंग रंग का श्री कृष्ण नाम की तीन टीकाएं प्राप्त होती हैं एक गोपाल भट्ट जी की टीका है एक सारंग रंग का है एक कहीं जीव गोस्वामी की या किसी अन्न की टीका दक्षिण में भी कुछ टीकाएं प्राप्त होती है तो कृष्णकर्णाम महाप्रभु जिस समय गए उस समय दक्षिण से कृष्ण कर्णाम का कृष्ट कर में है तो कई शतक पर शतक है उस शतक को श्रीमद महाप्रभु लिखवा करके अपने साथ लेकर के आ तो गए महाप्रभु कृष्णकर्णाम का बहुत बहुत बार बार बार उनका आस्वादन करें और महाप्रभु यही कहें कर्णामृत समस्तु ना ही त्रिभुवे कर्णामृत के समान कोई वस्तु त्रिभुवन नहीं है त्रिभुवन में नहीं है तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने जो कृष्ण कर्णामृत की टीका उस टीका का नाम है सारंग रंगदा टीका उस तो सारंग रंगदा टीका में इस श्लोक की बड़ी विस्तृत व्याख्या की है और तो उसमें एक एक लीला का स्मरण किया है उसमें आज देव शब्द जो है उसका यहाँ उनकी टीका का आश्रय लेकर के केणन किया हे हे हे देव हे दैत्य हे, एक-एक जो विशेषण है उन सब के साथ में कोई कोई लीला छिपी हुई है और श्री देव कहकर के श्री प्रिया जी का में तो यहां पर दो जो भाव है मन में क्रोध का भाव ये भावोदय हुआ इस भाव का उदय वर्णन किया और दैत कह करके वहां पर पश्चात प्रणाम करती हुई कह रही है प्यारे जाओ मत जाओ। पहले बचन भी कहेंगे और फिर रोकेंगे तो ये भावोदय भाव, भाव संधि इन दोनों का श्री प्रिया निरूपण कर रही है और इसी में श्री प्रिया का धीरा-धीरा जो स्वरूप है वो धीरा धीरा स्वरूप प्रकट हो रहा है इसी का नाम जो बचन, उनका आस्वादन आगे के प्रसंग में प्राप्त करेंगे बहुत लंबा प्रसंग है वो लक्ष्मण लाल हरि लाल हरि गोविंद जय जय गोपाल